शिक्षा का आदर्श शिक्षा प्राप्ति के उपाय चित्त संयम और एकाग्रता हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छे बनो अच्छे बनो अच्छे बनो संभवतः संसार के किसी भी देश में कोई भी ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ जिसे झूठ ना बोलने चोरी न करने आदि की शिक्षा न मिली हो पर कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता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 स्नायु केंद्रों में जुड़ा रहता है सभी समस्त बाह्य और आंतरिक कर्म होते हैं इच्छा या अनिच्छापूर्वक व्यक्ति अपने मन को भिन्न भिन्न इंद्रिय नामक केंद्रों से जोड़ने को बाध्य होता है इसलिए व्यक्ति तरह तरह के दुष्कर्म करता है और बाद में कष्ट पाता है मन यदि अपने वश में रहता तो व्यक्ति कभी अनुचित कर्म न करता मन को सेयत करने का फल क्या है यही कि मन सहयत हो जाने पर वह फिर विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त नहीं करेगा और ऐसा होने पर सब प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं हमारे वश में आ जाएंगी। ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता रसायन शास्त्री प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की सारी शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार वह उनके रहस्यों को जान लेता है ज्योतिर्विद अपने मन की सारी शक्तियों को एकत्र करके दूरवीन के द्वारा आकाश में प्रक्षेपित करता है और सूर्य चंद्र और तारे उसके समक्ष अपने अपने रहस्य खोल देते हैं मैं जिस विषय पर बातें कर रहा हूँ उस पर मैं जितना ही मनोनिवेश कर सकूँगा उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व आप लोगों के समक्ष प्रकट कर सकूँगा आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं और आप इस विषय पर जितना भी मनोवनिवेश करेंगे मेरी बातों को उतने ही स्पष्ट रूप से धारण कर सकेंगे मोची यदि थोड़ा अधिक मन लगाकर काम करे, तो वह जूतों को अधिक अच्छी तरह से पालिश कर सकेगा रसोईया एकाग्र होने से भोजन को अच्छी तरह पका सकेगा अर्थ का उपार्जन हो या ईश्वर की उपासना जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी वह कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस विधि से संसार के ये सब ज्ञान उपलब्ध हुए हैं यदि केवल इतना ज्ञात हो गया कि प्रकृति के द्वार को कैसे खटखटाया जाए उस पर कैसे दस्तक दी जाए तो बस प्रकृति अपने सारे रहस्य खोल देती है उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है मानव मन की शक्ति असीम है वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है यही रहस्य है कोई बालक जब नया नया पढ़ना आरंभ करता है तो वह एक एक अक्षर का दो तीन बार उच्चारण करने के बाद ही पूरे शब्द का उच्चारण करता है उस समय उसका ध्यान प्रत्येक अक्षर पर रहता है परंतु जब उसका अभ्यास बढ़ जाता है तब उसकी दृष्टि अक्षर पर नहीं बल्कि एक एक शब्द पर पड़ती है और वह अक्षरों पर ध्यान दिए बिना ही सीधे शब्द का बोध करता है जब उसका अभ्यास और बढ़ जाता है तो उसकी दृष्टि सीधे एक एक वाक्य पर पड़ती है और उनके अर्थ का बोध होता जाता है इसी अभ्यास में और भी वृद्धि हो जाने पर एक एक पृष्ठ का ज्ञान होने लगता है यह और कुछ नहीं केवल अभ्यास ब्रह्मचर्य और एकाग्रता का फल है प्रयास करने पर ऐसा कोई भी कर सकता है आप प्रयास कीजिए तो आपको भी ऐसा ही फल मिलेगा निम्नतम मनुष्य से लेकर सर्वोच्च योगी तक को इसी उपाय का अवलंबन करना पड़ता है हमारे मतानुसार मन की सारी शक्तियों को एक मुखी करना ही ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है बाह्य विज्ञानों में बाह्य विषयों पर मन को एकाग्र करना होता है और अंतर विज्ञानों में मन की गति को आत्माभिमुखी करना पड़ता है मन की इस एकाग्रता को ही हम योग कहते हैं योगी कहते हैं कि इस एकाग्रता शक्ति का फल अत्यंत महान है उनका कहना है कि मन की एकाग्रता के बल से संसार के सारे सत्य बाह्य और अंतर दोनों जगत के सत्य करामलक व हाथ में रखे आंवले की भांति प्रत्यक्ष हो जाते हैं मन जब एकाग्र होता है और उसे पीछे मोड़कर स्वयं उसी पर ही केंद्रित कर दिया जाता है तो हमारे भीतर जो भी है वह हमारा स्वामी न रहकर हमारा दास बन जाता है यूनानियों ने अपने मन की एकाग्रता को बाह्य संसार पर केंद्रित किया और इसके फलस्वरूप उन्होंने कला साहित्य आदि में पूर्णता प्राप्त की हिंदुओं ने मन के एकाग्रता को अंतर जगत और आत्मा के अगोचर क्षेत्र पर केंद्रित किया और उसके फलस्वरूप योग शास्त्र का विकास हुआ प्रत्येक वृत्ति का विकास साधन इसी रूप में करना होगा कि मानो उस वृत्ति को छोड़ अन्य कोई हमारे लिए है ही नहीं यह है तथाकथित सामंजस्यपूर्ण उन्नति साधन का यथार्थ रहस्य अर्थात गंभीरता के साथ उदारता का अर्जन करो किंतु से खो मत दो हम अनंत स्वरूप हैं हम सभी किसी भी प्रकार की सीमा के अतीत हैं ऐसा करने का उपाय है मन का किसी विषय विशे विशेष में प्रयोग न करके स्वयं मन का ही विकास करना और उसका संयम करना ऐसा होने पर तुम उसे चाहे जिस ओर घुमा सकोगे वेदांत का आदर्श जो यथार्थ कर्म है वह अनंत शांति के साथ जुड़ा है किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वह स्थिरता कभी नष्ट नहीं होती चित्त का वह साम्य भाव कभी भंग नहीं होता हम लोग भी बहुत कुछ देखने सुनने के बाद यही समझ पाए हैं कि कार्य करने के लिए इसी तरह की मनोवृत्ति सर्वाधिक उपयोगी है